श्री श्रीरामकृष्णकथा नवम परेद कलिकाता, कलिकाता बलराम से था अधर से गृह श्रीरामकृष्ण प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम कलिकता बलराम गृह पदारपण करधराल प्राप्स तथ रामेतन या अधर भविष्यति, रामाले सगान मनोहरशाई भविष्यति, भविष्य रागान प्रवचन मासस्य, अदय शनिवास ज्येष्ठमास विंशवासर नवत्वाद शत वांग वृष्ण्वादश्य अधिकाद शतमा मंगलाद जून मासस्य से द्वितिवस श्री प्रभु जानन आयान राखाल महाशयाद कथयती शृणुत अनुरागे समुदते पापादिकं सर्वं प्रणश्य सूर्यतापेन यहाँ जलम शुष्य संनि गृहस्थयासक्ति कामिनी न विषयु सन्यासे कांचनो न नव्यासे नवती विषयासक्तिर चेत यथा यहाँ निगीर्ण कीक्षण जान मध्ये पुनः श्री प्रभुर्भाषे ब्रह्मज्ञा सहकार न, न स्वीकु साहां नरेन्द्रो वदतीतिखेती तत्र भवान एदानिम पुनर्बृते त्र भापी कालिगृह ग्रीरामकृष्णस्था नरलीलादर्शन आस्वादन च्री प्रभुर्बलराम गृह आगता श्री प्रभुसहसा भावावेष्टो जाता मे पश्यस्तिश्वर एवं जीवजगदूपन विराजि ईश्वर एवं मनुष्यों भूप्वाचरती जगन मातह विरम जगन्मात कथय किमेत वीरम भूजे किशयसी रूप विली जा कि मनुष्यों केवल निर्मो विना नापर कि चैतन्यदीय माता इदीन ब्रह्मज्ञानी अनास्वादित मधुरसा शुष्कशुष्कादना प्रेम भक्ोम सर्वल माता मै प्राथिता मादसम कमी सहचर कुरीति अ मेरा दत्वी अधर्गृहे हरिकर्तनानंदे श्री प्रभु हुँ अधर गृह सगता मनोहर सायी कीर्तनाजनमचल अधर अधरस्य अभ्यर्थना प्रकोष्ठे अनेके भक्ता प्रतिशिन श्री प्रभो दर्शनाथ समेशाम समेशाइा श्री प्रभु किंचितिता मीटरामकृष्ण भक्ता संसारस्था मुक्ति द्वे ईश्वरेक्षाधीने सा एव संसारे सा एव जदा अज्ञा पुनः सदा स्वेच्छया आहविष्य मुक्तिर्भव्य बाेल गोजनबेलायां माता आहवती मुक्ति दिशुश्चे स साधुसंगयती किंच तत्नुकूला व्याकुता जनयति प्रतिवेश महाशय कीदृशी व्याकलता वृत्तिनासे वृत्तिनाशे यथा व्याकुलता जायते स यथा प्रत्यम कार्याल भ्रमति जिज्ञासते चो किमी पदम रि जा व्याकलता सुद्खलत प्राणचल सै ईश्वर साक्षात्कार भविष्य गुंफे कर्सवाहन कुरोपरी पाद नस ताबूलचर्ण क्वेगो विराजते एक दिश स्थितर साक्षात्कार नवती प्रतिशी किं साधुसंगे थतिदृशी व्याकुता जाएत श्रीरामकृष्ण आम न भवती किंतु पाष से नवती धामचतुष्ट परिभ्रमणानमें सन्यासीन कमंडलु यहांपूर्व तिक्त रस विशिष्टो वर्त इदान कीर्तन सामर गोस्वामी कलहांतरीता गीत गाया श्रीमती वदती सखी प्राण निर्यानी कृष्णमा सखी राधे कृष्णात वर्षण अभिष्यत परम तया माचन झावा तेन मेघाप तम सुखेन न सुखिस्थी अथमा कुरियामती सखी मानोन ममक यनस्तन सह ग्रीमती भाषते सर्वा एव संभूय कृत प्रणया कत कत् कयादर्शीघटे क्षेत्रे विशाखया प्रदर्शी चिंत्रपटे इदानंकीर्तने गोस्वामी कथयत ये सखे ज राधाकुंडसमीपे से कृष्ण प्रवृत्ता से दाम सुदाम बृंदया च सह श्रीकृष्णसालाप्रीकृष्ण योगिवेश जटिल राधाया भीक्षादान राधाकर्तक्षिनो गरना अरिष्ट कथनंच गणना अनिष्टनंच कायनी पूजाथ प्रस्थन समुदा अवतरा मनुष्यवद्यवहार कीर्तन साम जा प्रभु श्रीरामकृष्ण भक्त सहापो महाम आद्यासक्रधीनावतारादियों मश्रिजलाकली अत आद्यसक्ति पूजय पश्चिम रामह सीता कृते कियोद पंचभूतजालब पति ब्रह्म क्रंदी रण्याक्ष निहत्य वराह वराहवताक कालम नयती स्म विस्मृताे तत्ते स्म देवता मिथो विमृश्य शिवं प्रेशयु शिव शूलाघातेन वराह देहमें भंज तदा तपुर जय शिव प्रपक्ष कथम तंस्व विस्मृत ठति स अवदत अहम ससुखमस्थर्गृहम पर्यट्य इद्म श्री प्रभु गच्छति तत्र कथक कथक महोदय मुखाद संवाद अशुनो राम मंदर केदारादपस्थित आसन